पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सूत्रचार संगति निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष का क्या स्वरूप होता है वृत्ति सारूप्य मितरत्र शब्दार्थ वृत्ति सारूप्यम वृत्ति की समान रूपता इत्रत्र दूसरी अर्थात निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष की होती है अनवय दूसरी अर्थात निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में दृष्टा के वृत्तियों के समान रूपता होती है अर्थात दृष्टा वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है व्याख्या दूसरी अर्थात निरोध से उठने पर व्युत्थान काल में दृष्टा वृत्तियों के जो आगे लक्षण सहित कही जाएगी समान रूप वाला प्रतीत होता है जैसा पंचशिखाचार्य ने कहा है एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम एक ही दर्शन है ख्याति वृत्ति ही दर्शन है अर्थात पुरुष वैसा ही दिखता है जैसी वृत्ति होती है इसलिए सुख दुख मोह रूप, सत्वगुण वाली रजोगुणी अथवा तमोगुणी जैसी चित्त की वृत्तियां होती है वैसा ही व्यवहार जैसा में पुरुष का स्वरूप जाना जाता है अर्थात यह सुखी है यह दुखी है यह मोह में है ऐसा लोग समझते हैं जब चित्त एकाग्रता से परिणाम परिणत होता है तब चित्त शक्ति भी उस रूप में प्रतिष्ठित होती है जब चित्त इंद्रिय वृत्ति के साथ विषयाकार से परिणत होता है तब पुरुष भी उस वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है अर्थात यद्यपि परमार्थतः पुरुष असंग और निर्लेप है तथापि अस्कांतमढ़ी चुंबक पत्थर के समान असंयुक्त रहते हुए भी केवल सन्निधि मात्र से उपकार उपकारकरणशील चित्तरूप दृश्य का दृष्यत्व रूप से पुरुष के साथ भोग अपवर्ग संपादनार्थ अनादि भाव संबंध है इसलिए शांत घोर मूढ़ाकार वृत्ति विशिष्ट चित्त की सन्निधि से पुरुष अपने को चित्त से भिन्न न जानकर मैं शांत सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं मूढ़ हूँ इत्यादि इस प्रकार अपने में चित्त के धर्मों का आरोप कर लेता है इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद में निम्न शब्दों में दर्शाया है समान सन ध्यातीव लेलायतीव वह आत्मा बुद्धि के समान होकर अर्थात बुद्धि के साथ तादात्मा ध्यास को प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है मानो चलता है अथवा मलिन दर्पण में प्रतिबिंबित मुख में मलिनता का आरोप करके अविवेकीजन मेरा मुख मलिन है इस प्रकार शोक करता है वैसे ही पुरुष भी चित्त के उपाधि धर्मों का अपने में आरोप करके मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि इस प्रकार भ्रम जाल में फंसकर कर शोकग्रस्त हो जाता है यह वृत्ति सारुप्य पद का अर्थ है यद्यपि पुरुष असंग है तथापि उसकी चित्त के साथ योग्यता लक्षण सन्निधि है अर्थात पुरुष में भोक्तित्व शक्ति और दृष्टित्व शक्ति है और चित्त में दृष्ट्यवशक्ति और भोग्यत्व शक्ति है यही इन दोनों की परस्पर योग्यता है इस योग्यता लक्षण सन्निधि से ही चित्त सुख दुख मोहाकार रूप परिणाम में भोग्य और दृश्य हुआ स्व कहा जाता है और पुरुष भोक्ता और दृष्टा हुआ स्वामी कहा जाता है यह जो पुरुष के भोग का हेतु स्वस्वामी भाव संबंध है यह भी चित्त से ही अपने निज रूप के अविवेक प्रयुक्त है और अविवेक तथा वासना का प्रवाह बीज और अंकुर के सदृश अनादि है इस प्रकार चित्त वृत्ति विषयक उपभोग में जो चेतन का अनादि स्वस्वामी भाव संबंध है वह वृत्ति सारूप में कारण है जैसे जलाशय नदी अथवा तालाब में जब नाना प्रकार की तरंगे उछलती होती हैं तब गगनस्थ चंद्रमंडल का प्रतिबिंब उस जलाशय में स्थिर निज यथार्थ रूप से नहीं भान होता है और जब तरंगे उठना बंद हो जाती है तब स्वच्छ निश्चल रूप से प्रकाशमान होकर चंद्र प्रतिबिंब प्रतीत होता है वैसे ही जब चित्त की वृत्तियां विषयाकार होने से चंचल रहती हैं तब चेतन भी चंद्रमंडल की भांति चित्त में प्रतिबिंबित हुआ कार होने से निज रूप में नहीं भासता है जब चित्त चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तब चंद्रमंडल के सदृश चेतन निज स्थिर रूप में स्थित हो जाता है यह तीसरे और चौथे सूत्र का फलितार्थ है